मैं हूँ अनंत संभाजी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो आना है तो आ रहा हम कुछ फिर नहीं है भगवान के घर तेरे नहीं है आना तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर ईश्वर लाल भाई जोशी हमारे साथ उपस्थित हैं और पिछली बार पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की थी और इस बार भी वो पेरेंटिंग से थोड़ा सा आगे हम लोग का ले चल रहे हैं उनको और बहुत ही अच्छा विषय जो है आज ज़िद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं क्योंकि क्या होता है करियर सेकेंडरी uh, हो जाते है हमारा स्वभाव सबसे इम्पॉर्टेंट है और बच्चों का अगर पहले से ही संस्कारीकरण हो जाए और बच्चे जो है एक माता पिता के कहने अनुसार या फिर समाज के हित में स्वकल्याण के अर्थ अगर वो बच्चे संस्कृत हो जाते हैं संस्कारित हो जाते हैं तो जीवन में करियर भी उनका अच्छा बनता है तो करियर अच्छा बनाने का जो न... बेसिक जो बुनियादी काम है वो इसके माध्यम से हो सकता है तो इसीलिए मैंने डॉक्टर ईश्वर लाल भाई को कहा कि भाई आप ज़रूर इस पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कीजिए और अच्छी चर्चा होगी तो लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और बच्चे भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे तो आइए इस विषय को लेकर जिद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें ये विषय आज का है और इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर ईश्वरलाल भाई का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में नमस्कार दोस्तों रमेश भाई आपको भी नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझको यहाँ पर बुलाया जी जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर हमें खुशी हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़िद्दी बच्चों को कैसे कंट्रोल करें इसके ऊपर अपने विचार बताइए आज का विषय आपने बहुत बेहतरीन चुना हुआ है पेरेंटिंग के अंतर्गत ज़िद्दी बच्चे और ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल कैसे करें काफ़ी बार हमने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है अरे बच्चे जिद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही इस प्रकार से लेकिन यह जब समस्या बन जाती है तो वाकई में हमें इसके ऊपर सोचना पड़ता है ज़िद दो प्रकार की होती है पहला तुरंत होना चाहिए समय के साथ में उनको तुरंत चीज़ें चाहिए और दूसरी जिद होती है मन के मुताबिक होना चाहिए मतलब काम तो होना चाहिए लेकिन उनके मन के मुताबिक तो इसमें पहली जो आती है उसके ऊपर हम विचार करेंगे आज के ज़माने में अगर हमने देखा तो नई प्रो पीढ़ी जिसको हम कहेंगे यानी कि अति आधुनिक पीढ़ी डेढ़ साल के दो साल के बच्चे तो ये अभी इम्पेशेंट है इमपेशेंट मतलब क्या समय के साथ में उन्हें कुछ नहीं चाहिए समय से पहले चाहिए तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इसके विश्लेषण में हम गहराई से जाएँगे हमारे संस्कृति में हमारे पीढ़ियों में कुछ बदलाव आ गए हैं कुछ बुनियादी बदलाव आ गए हैं इनको हमें पहले समझना पड़ेगा जो लोग अभी दादा दादी नाना नानी बन गए हैं 50 प्लस 60 प्लस उन्होंने अपने बचपन को अगर याद किया तो पता चलेगा जब भी उनको बचपन में कुछ चीज़ें चाहिए होती थी तो अपने माता पिता से वो दरख्वास्त लगाते थे रिक्वेस्ट करते थे पिता से डायरेक्टली तो नहीं होते थे लेकिन माता के द्वारा रिक्वेस्ट बताई जाती थी कि मुझको शर्ट चाहिए या बुक चाहिए या कोई कलम यानि पेन चाहिए तो फिर उसके बाद में पिताजी जो है वो उसके ऊपर सोच विचार करते थे शांत रहते थे या रिएक्ट करते थे और उनके मुताबिक उनको जैसे चाहिए उस प्रकार से वो चीज़ ला के देते थे काफ़ी इंतज़ार के बाद में और तब उन्हें बच्चे को बहुत ज़्यादा आनंद होता था ठीक है उस वक्त अगर हमने देखा तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था सेवेंटी इंचेस स्क्रीन वाला वो टीवी उसको देखने के लिए बीसों लोग एक छोटे से रूम में इकट्ठा हो जाते थे और दूर बैठकर के हम वो दूरदर्शन के ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम देखा करते थे जिस वक्त टीवी के ऊपर चलने वाले एडवर्टीज़मेंट ऐसे ही हमें देखने पड़ते थे जो भी कुछ चल रहा है उसको दूर बैठ के क्योंकि टी तब तक रिमोट का नहीं था पेशेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा थे फिर ज़माना बदलता गया दूसरी पीढ़ी जो आई जो अभी 35-40 साल के उम्र के लोग हैं इनके ज़माने में बचपन में अब जमाना और थोड़ा फास्ट हो गया कलर टीवी आ गए उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गए अब रिमोट कंट्रोल आ गए और अगर फिल्म में बीच में एडवर्टीजमेंट का हिस्सा आ गया तो तुरंत चैनल सर्फिंग का काम होने लगा पेशेंस खोने लगे और दूसरे तीसरे चैनल्स ढूँढने का काम शुरू हुआ अब सोशल मीडिया के ज़माने में नई पीढ़ी जो आई है उसका आप निरीक्षण कीजिए अगर टीवी के ऊपर या कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रोग्राम ढीला हो गया थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट ढीला हो गया कि बच्चा जो तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेगा और इंस्टाग्राम को सर्फिंग करना शुरू करेगा या उसके जैसे कोई भी तत्सम सोशल मीडिया को वो सर्फिंग करना शुरू करेगा क्यों क्योंकि उसके अंदर अब पेशेंस नहीं है ये वीडियो मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार पाँच या दस सेकेंड के लिए चलेगा दस सेकेंड के बाद में तुरंत वो वीडियो को चेंज करेगा तुरंत चेंज करेगा तुरंत चेंज करेगा ये आ गई है हमारी प्रोफास्ट ऐसी नई पीढ़ी कि उनको हर एक चीज तुरंत चाहिए आज से पचास वर्ष पहले अगर किसी माँ को अपने घर में कुछ रेसिपी बनानी होती थी ती रेसिपी के बारे में सोचना उसके लिए तैयारियाँ करना रेसिपी बनाना ये तीन चार पाँच दिनों की लगातार की प्रक्रिया होती थी तब हमारे जीवन में मिक्सर नहीं था तब गैस के चूल्हे नहीं थे लकड़ी के ऊपर खाना बनता था और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऐसी वो प्रक्रिया होती थी उसके बाद की जो पीढ़ी आई तो उन्होंने अगर मॉर्निंग में सोचा तो शायद दिन भर वो तैयारियाँ करे और दूसरे दिन वो रेसिपी बनाए क्योंकि अभी तो मिक्सर आ गए हैं सिलबट्टे चले गए फिर गैस के चूल्हे आ गए फिर बिजली के ऊपर चलने वाले चूल्हे आ गए और थोड़ा फास्ट हो गया जमा लेकिन अभी के पीढ़ी के अंदर वो भी अभी पेशेंस नहीं है अब क्या करना है तुरंत मोबाइल उठाना है उसका एक एप्लीकेशन चुनना है ऑर्डर देने हैं विद इन थर्टी मिनट्स टाइम आधे घंटे के अंदर अंदर जो चीज़ चाहते हैं आप वो मार्केट से आपके दरवाजे तक आपके हाथों में गर्मा परोसी -गर जाती है सर्व की जाती है डॉक्टर ईश्वरलाल भाई की बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूँगा कि ज़िद्द का जो परिभाषा है वो इस बात से हमें पता चल रहा है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी चीज़ें जो है कितनी आसानी से जो है ये चीज़ें हमें कवर कर रही हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है तो बहुत ही अच्छा जो है कन्वर्सेशन हो रहा है आइए इस कन्वर्सेशन को यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत एक ब्रेक लेते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो <laughs> मुस्कराते रहो बुलाते बुलाती आलोद किया जा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और डॉक्टर ईश्वरलाल भाई जी से बातें हो रही है काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ज़िद्दी बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं इस पर आगे चर्चा करते हैं जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई आगे बताइए धन्यवाद रमेश अब हम चर्चा के ऐसे मोड़ के ऊपर आ गए हैं कि यहाँ से आगे हम सोल्यूशंस को जानेंगे कि ये विश्लेषण तो हमने किया बहुत खूब विश्लेषण किया बेहतरीन ढंग से किया अब ये डेढ़ दो साल के बच्चे हैं उनको हम कैसे हैंडल करें क्योंकि देट इज़ द पेरेंटिंग सत्रह अठारह साल के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे या थोड़े से मेच्योर बच्चे बीस बाईस साल के बच्चे जो है उनको हम कैसे हैंडल करेंगे सबसे प्रथमता ये जान लीजिए छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे डेढ़ दो साल के बच्चे हैं तो उनको जब भी उन्होंने कुछ चीज़ मांग ली तो उसको तुरंत कंप्लीट नहीं करना है लेट देयर बी समाइम थोड़ा सा उनको पेशेंस उनके अंदर डेवलप करना ज़रूरी है अपने साथ में उनको बिठाना जरूरी है हर एक चीज़ के लिए हमने उनको समय देना है और ये समय देने के लिए माता पिता ने पहले सीख लेना है कि समय कैसे दिया जाता है बच्चों के साथ में क्या बात की जाती है अगर बच्चा बोलता है कि अमुक चीज़ चाहिए तो घर में भले वो घर में अवेलेबल होगी चाहे वो खाने की वस्तु होगी चाहे कुछ यूज़ करने के वस्तु तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए बच्चा बोलता है कि माम मुझको भूख लगी तो तुरंत जाके चॉकलेट उसके हाथ में थमाना नहीं है अगर वो बोलता है भूख लगी तो उसको बताते हैं बेटा जरा 5-10 मिनट रुकिए मैं थोड़ा काम कर रही हूं दे रही हूं आपको और बच्चे को थोड़ा इंतजार करने के लिए सिखा दीजिए ये सिखाना किसके हाथ में है माता पिता के हाथ में है और माता पिता जानबूझकर के ये संस्कार बच्चों को देगी कि इसको टाइम के अंदर यानी हम कहेंगे पेशेंस के साथ में थोड़ा सा धैर्य रखने की जो आवश्यकता है यह धीरज यह धैर्य कैसे रखते हैं यह हम बच्चे को सिखाएंगे दूसरा कभी भी जब बच्चे ने कुछ चीज़ अगर मांग दी तो उसके सामने पर्याय नहीं रखने हैं अब माता पिता गड़बड़ी क्या करते हैं कि उसके सामने मान लीजिए टी शर्ट उसने मांग लिया लाल पीला हरा नीला चार पांच दस टी शर्ट रखेंगे और उसको बोलेंगे तू चूज़ कर ले तो चूज कर ले ऐसा नहीं तो माता पिता ने क्या करना उसकी मदद करनी है कि बेटा आपको जो है ये लाल रंग अच्छा सूट करता है या ब्लू कलर जो है वो आपको अच्छा सूट करता है इस प्रकार से उसको मदद करेंगे डिसीजन लेने के लिए अदरवाइज क्या हो जाएगा अदरवाइज उसको हम अधर में छोड़ देंगे कि तुम डिसीजन ले लो अच्छा बच्चे को क्या जान करें? कि कौन सा कलर उसको सूट करता है नहीं करता है एक्सपाइजर्ड उसने पहन लिया और विदूषक के जैसे वो क्लाउन बनकर के वो समाज में घूमेगा बाहर तो लोग तो हंसेंगे बोले कि ये क्या चीज़ है हम बोले नहीं नहीं उसकी पसंद है ना उसकी पसंद का पहन लिया तो माता को मालूम है कि समाज में किस प्रकार के रंग किस प्रकार का पहनावा पसंद किया जाता है उस प्रकार से हम उसको संस्कार देते हैं हम उसका अपना मतमंतव्य उसके ऊपर ठोकते नहीं हैं लेकिन उसको हम समझाते हैं कि यह कलर ज्यादा सूट करेगा स्कूल में अगर पहनना है तो ये आपको सोबर कलर पहनना पड़ेगा पार्टी में जाना है तो थोड़े चटकीले भड़कीले रंग ऐसे आएंगे ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इस प्रकार से माता पिता ने हर एक बार उसको अपडेट करना उसके नॉलेज को अपडेट करना है इमोशंस को मैनेज मैनेज मैनेज कैसे कैसे करते हैं हैं हैं अपनी भावनाएं अपने मन में निकलने वाले विचार जो होते हैं, इनको करने हैं, ये करने का तरीका माता-पिता बहुत ठंडे दिमाग से शांत तरीके से बताएंगे कहीं पे भी गुस्सा नहीं कहीं पे भी हम आवाज नहीं चढ़ाएंगे कहीं पे भी हम तिरकस बात नहीं करेंगे यानी टॉन्टिंग के मूड में उससे बात नहीं करेंगे अदरवाइज बच्चा आपके शब्दों के मतलब को पकड़ लेता है कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उनको टॉन्टिंग करने की आदत होती है उनका टोन तो ही ऐसा रहेगा कि बच्चे को इंसल्टिंग फील होता है तो ऐसा भी नहीं करना है बच्चे जद्दी होने का एक और कारण होता है और वो कारण होता है घर के बड़े बुजुर्ग यानी के दादाजी नाना जी या माता पिता हम कहेंगे माता तो नहीं उनकी एक आदत होती है कि अपने बेटे को यानी कि बच्चे के बाप को वो डांटते हैं बच्चे के सामने ही बुरी तरीके से डांटते हैं और अगर अभी तो क्या हुआ ना कि दादाजी नानाजी बनने वाले जो लोग हैं परिवार में वो उतने ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और समाज की रचना के कारण भाई बच्चों की शादी तो 25वें साल में हो जाती है तो बच्चा बच्चा जो है वो 30 की उम्र तक तो ये आ ही जाता है तो अभी माता पिता जो है पहले ज़माने में ये हुआ करता था सिक्सटी प्लस अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते थे अब ऐसा नहीं है लोग अमूमन 80, 90 तक जिंदा रहते हैं और सिक्सटी प्लस भी हो जाते हैं तो भी जवान हैं ऐसा लगे नहीं कि ये नाना जी दादा जी बन गए हैं या नानी या दादी बन गई है ऐसे अगर जवान हैं तो अपने आप का कंट्रोल रखने के लिए जो छोटा बच्चा होता है डेढ़ दो साल का उसके माँ को या उसके पिता को बहुत जोर से डांटेंगे या उसका बाप जो होगा बच्चे का बाप वो अपने उसके बच्चे के माँ को बहुत ज़्यादा डांटेगा उसकी इंसल्ट करेगा जी जी जी ईश्वरलाल जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और घर में कई बार इस तरह के प्रसंग को हम देखते हैं और ये प्रसंग हमें पता नहीं चलता कि हम लोग समझते हैं कि सही है लेकिन जाने अनजाने में इन चीज़ों को करते हैं तो वो फिर बहुत बड़ा जो है एक चेंज बच्चे के मानसिक पर आता है और बच्चा सोचता है कि माँ को जो तो सभी लोग डांटते हैं तो माँ की सुनना या नहीं सुनना उसके ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो बात है डॉक्टर ईश्वरलाल लाल भाई हमें बता रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार से बताइए जी कई बार फिर एक लड़की होने के बावजूद भी एक लड़की परिवार में रखने का चलन शुरू हुआ तो ऐसे परिवार अब उनका गांव छूट गया अब उनका खुद का मतलब माता पिता का गांव छूट गया शहरों में आ गए विदेशों में आ गए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ गांव में नहीं थी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में थी मेट्रोपोलिन जिसको के बड़े शहर उनमें हैं फिर विदेशों में हैं अब माता पिता काम पे जाने लगे और बच्चा जो है वो अकेला या तो नौकरों के साथ में है या तो फिर अपना काम वो खुद कर रहा है अब उसके साथ में इमोशंस को बांटने के लिए वस्तुओं को बांटने के लिए उसके साथ में भाई बहन नहीं हैं जो पहले एक परिवार की रचना थी और उस परिवार में भाई बहनों के साथ में वस्तुओं को बाँटता था अभी वो चीज़ नहीं रही अब जिसके कारण क्या हुआ कि बच्चा जो है वो एकल में अकेलेपन में आ गया और चीज़ों को पहले जब उसको बिस्कुट भी मिलता था तो दो भाइयों के साथ तीन भाइयों के साथ बांटकर खाते थे अब एक ही बच्चे को दस दस बीस बीस बिस्कुट्स मिलने लगे अब बांटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है जिसके कारण धीरे धीरे यह या पीढ़ी यानी प्रो यानी कि आने वाले जो नई पीढ़ी है यह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने का काम शुरू हुआ तीसरा कारण हमारे समाज में आने वाला या आ चुका है एक बहुत बड़ा परिवर्तन और यह परिवर्तन यह रहा कि हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल किताबें पढ़ी हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की किताबें पढ़ी उस प्रकार के हमने कई ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह अटेंड किए तो हमें यह शिक्षा दी गई हमें यह बताया गया कि बच्चों के साथ में हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए अब इसकी गड़बड़ी क्या हो गई ये मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जैसे कि कई सारे स्कूलों में मैं अगर जाता हूं तो वहां पे देखता हूं कि वहां पे अगर तैराकी की स्पर्धा हो रही है भाषण की स्पर्धा हो रही है या खेलकूद की स्पर्धाएं अगर हो रही है तो उस वो एक समय था कि जब बच्चा फर्स्ट आने की कोशिश करता था सेकंड आने की कोशिश करता था क्योंकि उसके लिए बख्शिश मिलता था वन टू और ज़्यादा से ज़्यादा थ्री लेकिन अब क्या हो गया कि अब वन टू थ्री तो हो गए उसके बाद में उत्तेजनार्थ दो तीन बक्शिश आएंगे उसके बाद में इसका ये उसका ये तो करते करते करते क्लास में या उस स्पर्धा के अंदर पचास बच्चे अगर हिस्सा लेते हैं तो पचासों लोगों को पचासों बच्चों को उसका बक्शिस दिया जा रहा है दिस रीज़न दैट रीज़न और न जाने क्या क्या तो फिर फर्स्ट आने का या अपना बेस्ट देने का बच्चा जो काम कर रहा था ये अब ख़त्म हो चुका उसका मोटिवेशन निकल गया और बोलता यार ऐसे भी अगर मैं फर्स्ट आता तो भी बख्शिश मिलता है नहीं आता हूं तो भी बख्शिश मिलता है तो बेचारा नाराज हो जाएगा जिसके कारण क्या हुआ? कि दीरे दीरे बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने परफॉर्म किया नहीं किया तो भी मुझको ट्रॉफी मिलती है ये लोग मेरी सेवा के लिए लगे हुए हैं आई एम सबी मैं अहंकारी हूं मैं जो मांगूंगा ये लोग देंगे इंक्लूडिंग द ट्रॉफी आई डू I do not have to do any efforts in my life, and I will get everything. अब ये एवरीथिंग वाला जो मामला है यही मामला हमारे आगे बढ़ने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए जो हमें ज़िद्दोजहद करनी पड़ती है इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है और बिना कुछ किए जब बच्चों को चीज़ें मिलने लगती है तब उनकी लालच उनकी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर बच्चे आए दिन छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक जिद करने लगते हैं ये तो वही छोटे बच्चों की बातें बड़े बच्चे जो होते हैं 18 साल के 19 साल के बच्चे ये नहीं देख रहे कि अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है पारिवारिक आर्थिक स्थिति क्या है हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम हैं, ये 18-19 साल के बच्चे नहीं सोचेंगे और बोलते हैं कि बस नहीं नहीं मुझको चार के जूते चाहिए तो चाहिए ही मुझको अगर पाँच का टी शर्ट चाहिए तो चाहिए ही वो मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ से ये करेंगे बच्चा सामने से बोलेगा जाओ तुम बैंक लूटो कुछ भी करो भ्रष्टाचार करो पैसा कमा के लाओ मुझको चीज चाहिए और 99% बार माता पिता भी ऐसे हो गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे की जिद वो पूरी करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इन सभी चीज़ों को अगर हमने देखा तो ये पीढ़ियाँ जब इनकी शादियाँ हो जाती है अब नए पीढ़ी को मैं देखता हूँ बापरे दो महीने के अंदर तीन महीने के अंदर इनके डिवोर्स हो रहे हैं या रिटर्न आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में क्यों ऐसा हो रहा है एक दूसरे के साथ में क्यों कोऑपरेशन नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति लड़की भी और लड़का भी इतना ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हैं इतने ज़्यादा अहंकारी बन गए हैं कि शादी होने के बाद में हमने साथ में रहना होता है चीज़ों को मिल बांट के खाना होता है इमोशंस होते हैं ये इमोशंस डिफ्यूज़ हो गए हैं अब हम एक दूसरे के साथ में मिल बांट करके नहीं खाना चाहते हैं मिल बांट के नहीं रहना चाहते हैं और यही जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके बच्चे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएटेड ऐसे पाए जाते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक आ, बड़ा इशू है कि आज इंडिया में डाइवर्स रेट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं पहले ऐसे नहीं होता था हम सोचते थे डाइवर्स की बात सिर्फ विदेशों में होती है लेकिन हम लोग आज के समय में भारत में भी वही स्थिति है जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे हैं तो अब लोग बात कर रहे थे जैसे कि जिद्दी बच्चों का स्वभाव को कैसे कम करे या उस बच्चों को कैसे कंट्रोल करें जी ईश्वरलाल भाई बताइए उसे के कारण मामला ये हो रहा है कि बच्चा जब ज़िद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने मेरी जिद या मेरी डिमांड जो है उसको तुरंत कंप्लीट करना चाहिए अगर वो तुरंत कंप्लीट नहीं करते तो हम हंगामा मचा देंगे हम रोएंगे हम चीज़ों को फोड़ेंगे हम गाली गलौच करेंगे चिल्लाएंगे कुछ भी करके लेकिन वो चीज़ हमें अपने मन के मुताबिक तुरंत हासिल करनी है यह एक परिवर्तन है न इसको हम भयावह कह सकते हैं न इसको हम किसी और चीज़ से डिनोट कर सकते हैं लेकिन यह एक सामाजिक परिवर्तन है उसको हमने केवल जान लिया दूसरा जो आया ज़िद के अंदर कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अब वापस उसी प्रकार से हम उसका विश्लेषण करते जाएंगे कि जो दादाजी नानाजी के उम्र के जो लोग हैं वो देखेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हुआ करते थे यानी कि अगर उनको पेन चाहिए तो 500 ब्रांड नेम नहीं होते थे अगर शर्ट चाहिए तो 500 ब्रांड नेम नहीं होते थे जिसके कारण क्या होता था कि एक ही वस्तु फॉर एग्जांपल एक कलम अगर उसको चाहिए तो बच्चे को एक रुपये की या डेढ़ रुपये की कलम ला के पिताजी देते थे फिर उस कलम को क्योंकि अगर वो खो जाएगी तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी चीज़ें जो तुरंत अवेलेबल नहीं होती थी तहसील के गाँव में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जब किसी का जाना होगा तो उसी वक्त वो चीज़ को खरीद लिया जाएगा ये मसला होता था जिसके कारण क्या होता था कि हम सालों साल से चीज़ों को यूज़ करते थे बहुत अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक तो चीज़ों के साथ में हमारा रिश्ता नाता बनता था और हम इमोशनली चीज़ों के साथ वस्तुओं के साथ में भी जुड़ जाते थे अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने साल दो साल के लिए कोई कलम यूज़ किया है और अगर वो खो जाती है तो उसको रात भर चैन नहीं आएगी दिन भर उसको चैन नहीं आएगी और वो, वो मतलब खोया खोया सा रहेगा पचासों बार मन में याद करेगा अरे मेरी बड़ी प्यारी कलम थी कितना अच्छा मैं लिखता था एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ उसके बाद में तीस साल पहले चालीस साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा वहाँ पे प्रोडक्ट्स और थोड़े ज़्यादा बढ़ गए तो प्रोडक्ट्स की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रही यानी कि अगर कलम खो गई अगर छाता खो गया तो पिताजी तुरंत दूसरे दिन नहीं तो भी तीसरे दिन ला देते ही थे जिसके कारण हमारा जुड़ाव वस्तुओं के साथ में कम होता गया और अभी अभी की जो प्रो पीढ़ी है उसके तो क्या कहने अभी तो यूज़ एंड थ्रो का मामला आ गया यानी कि कलम आधी खत्म नहीं हुई कि फेंक देना और दूसरी लेने क्यों क्योंकि जब कलम चाहिए थी तो पिताजी ने कितने ला कर के दे दिए तो दस ला के दिया या बीस का पैकेट ला कर के रख दिया और पिताजी को इसकी परवाही नहीं है कि बेटे ने उसको पूरा यूज़ किया है नहीं यूज़ किया है अगर बेटा बोलता है कि पापा मुझको टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट चाहिए तो दर्जो न टी शर्ट उसके सामने हाजिर कर देते हैं तो ये अवेलेबिलिटी जो है ये अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आ गई जिसके कारण बच्चे को पता चला या समझो मान लीजिए होटल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पचासों मेनू हैं तो अगर एक अगर चाय मंगाते हैं तो तीन चार पांच प्रकार की चाय आ जाएगी दोसा अगर मंगाएंगे तो पांच छः दस प्रकार के दोसा आ जाएंगे तो ये अवेलेबिलिटी जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा समृद्धि ज़्यादा आ गई अब जिसके कारण क्या हो गया कि इमोशनली बच्चा किसी के भी प्रोडक्ट के ऊपर उसको प्रेम नहीं आया तो ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे इंसानों के ऊपर भी प्रेम नहीं आया और वो संकुचित वृत्ति का हो गया वो केवल अपने आप से प्रेम करने लगा और उसका अहंकार यानि ईगो उसके अंदर बढ़ता चला गया तब पैसा भी नहीं होता था इसके लिए पिता को पैसे को मैनेज करना पड़ता था माता को पैसे को मैनेज करना पड़ता था तब जा के बच्चों की जिद पूरी होती थी अभी पैसा हमारे पास आ गया और माता पिता को ऐसे ही लगता है हमें जो चीज़ नहीं मिली वो हमने बच्चों को देना चाहिए और जैसे ही बच्चे ने एक मिनट पहले ज़िद की तो दूसरे मिनट चीज़ों को हाजिर करके सामने रख देते हैं जिसके कारण बच्चों के अंदर जिद बहुत ज़्यादा पनपने लगी है अहंकार बहुत ज़्यादा पनपने लगा है और उनके अंदर का पेशेंस खत्म होता हुआ जा रहा है ये हमें आज की पीढ़ी में दिखाई देने लगा है ये बुरा नहीं है लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है यानी कि समस्या का हम केवल विश्लेषण कर रहे हैं आगे जा के हम उसका निराकरण भी करेंगे उस समस्या का हम समाधान भी ढूँढ लेंगे उसमें कोई दो राय नहीं जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को और लिसनर्स को अच्छा लग रहा है बहुत ही गहरी और अच्छी बातें आप बता रहे हैं वर्तमान समय में जो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में हो रहा है उन सभी बातों को आप स्पर्श करते हुए किस तरह से हम अपने स्वभाव संस्कारों को ज़िद्दी बच्चों को कैसे आ, हम लोग फ्रेम आउट कर ले रहे हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं और अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो भी क्या इन चीज़ों से प्रभावित होती हैं उसके ऊपर थोड़ा सी बातें हमें शेयर कीजिए जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई धन्यवाद रमेश भाई थैंक यू फिर से हम शुरू करेंगे इंसानी रिश्तों के ऊपर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इसका भी हम विश्लेषण करेंगे वो एक समय था कि हमारे मित्रगण या हमारे रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हमें प्रिय होते थे और हर एक काम में हमारी मदद करते थे इमोशनली हम बहुत ज़्यादा अटैच होते थे एक इंसान के तीन चार पाँच दस बारह ऐसे फ्रेंड्स होते थे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे फिर धीरे धीरे चालीस साल की जो उम्र के लोग है वो देखेंगे कि दो तीन मित्र तो उनके रहते ही थे और जो उनके लिए रात के दो बजे भी किसी भी समस्या के लिए हाजिर हो जाते थे लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ी है तो धीरे धीरे रिश्ते जो है वो ख़त्म होते चले गए मित्र जो है उसका भी हम विश्लेषण बाद में करेंगे मित्रगण कम होते गए हमारे संगी साथी पहले ज़माने में ये था कि हमारे संगी साथी हमारे वेंचर्स जो थे हमारे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे एक दूसरे के हम अच्छे मित्र हुआ करते थे और अभी इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई कि ये मित्रता ऊपर से दिखाने के लिए हैं यानी कि हमारे क्लासमेट जो होते हैं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ये हमारे पहचान के बच्चे हैं लेकिन हमारे मित्र नहीं हैं ये हमारे कंपटीटर्स बन गए हैं और ये उसको इतने मार्क्स मुझको इतने मार्क्स तो मन ही मन में जेलसी आ गई कंपटीशन आ गए जिसके कारण रिश्ते नाते जो वो खत्म होने का काम शुरू हुआ पहला जमाना यह था कि हमारे मित्र की अगर अच्छी परवरिश हो गई अच्छे अगर उसको मार्क्स मिल गए अच्छे अगर उसको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हर एक इंसान उसको चीयरअप करता था हर किसी को अच्छा लगता था और अभी यह होता है अरे बापरे मुझको 90 परसेंट मार्क्स लेकिन उसको 91 वन परसेंट मार्क्स ओहो हो क्या चीज़ हो गई मेरे मेरे पापा ने मुझको ना दस लाख की गाड़ी में हम घूमते हैं और बाजू वाला लड़का अरे बाप रे उसकी तो पैंतीस लाख की गाड़ी आ गई तो हमारे मन में जेल आ गए कहने का तात्पर्य यह हो गया कि हमारे मन के अंदर की भावनाएं मरने का काम शुरू हुआ और इन भावनाओं के साथ में माता पिता के प्रति हमें आदर सम्मान था माता के पिता के प्रति हमें प्रेम भाव था हमारे भाई बहनों के प्रति, प्रति प्रेम भाव था वो सब अब धीरे धीरे धीरे, धीरे ड्राई यानी कि खत्म होने का शुरू हुआ हुआ और जिसके कारण व्यक्ति आत्म केंद्रित हुआ। पहले जमाने में व्यक्ति समाज केंद्रित था उसके बाद में व्यक्ति अपना परिवार केंद्रित था अब व्यक्ति नई पीढ़ी जो है वो आत्म केंद्रीय हो गई है बहुत ज्यादा अब के बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि मेरे भाई को कैसे लगेगा अब के बच्चे ये नहीं सोच रहे कि मेरे माता पिता को कैसे लगेगा अब के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए वो केवल इतना ही सोचते कि ये मेरा स्वार्थ है और उसको पूरा करने के लिए सभी लोगों ने मेरी मदद करनी चाहिए बड़ी सुंदर ऐसे अपनी चर्चाएं हो रही है दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू समाज के अंदर कैसे कैसे बदलाव आते गए और जिसके कारण व्यक्ति लक्षी ऐसा संपूर्ण मार्केट बनता गया ऐसी संपूर्ण बाजार यंत्रणा बनती गई हमारी शिक्षण व्यवस्था बनती गई इसका भी अब हम विश्लेषण करेंगे बहुत मज़ेदार है। ये था कि 1960s में 1950s में अगर आपने देखा तो उस समय पर एक परिवार में बहुत सारे लोग साथ में रहा करते थे पूरा परिवार संयुक्त परिवार होता था 16-17 लोग अमूमन साथ में रहा करते थे चाचा -चा, मामा दादा दादा दादी नाना नानी सब लोग साथ में हुआ करते थे और एक ही परिवार में बहुत सारे लोग होने के कारण हम क्या किया करते थे हम वस्तुओं को बांटते थे वस्तुओं को हम एक दूसरे के साथ में चीज़ों को बाँट करके खाते थे मिल बांट करके खाते थे साथ में हम खाना खाने के लिए नाश्ता करने के लिए बैठते थे तो जिसके कारण क्या होता था एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव निर्माण होता था एक परिवार में एक पिता की पांच संतानें छह संतानें होना एक आम बात हुआ करती थी और जिसके कारण हम भाइयों के साथ में वस्तुओं को बांटकर खाते थे फिर उसके बाद में क्या हुआ अगर हमने एटीज़ का ज़माना अगर देखा एटीज़ नाइन्टीज़ का ज़माना अगर देखा तो एक माता पिता के तीन संतानें तो ज़रूर हुआ करते थे, जिसके कारण फिर भी भाई बहन हुआ करते थे और तब तक ये चलन था कि दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का भाई या बहन अगर है तो उनको नए कपड़े नहीं मिलते थे बड़ा भाई जो है उसके यूज्ड कपड़े मिलते थे बड़ा भाई जो है उसके यूज़ किताबें मिलती थी अगर वो एक साल का या दो साल के अंतर के बच्चे अगर होते थे जिसके कारण भाई भाई में बहन बहन में बहुत अच्छा प्रेम रहा करता था अब समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया नाइन्टीज के बाद में नाइन्टीज़ के बाद में अगर हम देखेंगे तो एक कपल यानी एक माता पिता के एक ही बच्चा रखने का प्रघात शुरू हो गया उसमें भी खासकर अगर वह लड़का है तो जी जी जी डॉक्टर ईश्वर भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और 80s, 90s के बाद मुझे भी याद है कि जब हम 10th क्लास पूरा कर चुके थे तो हमारे पास जो किताबें होती थी तो वो बहुत ही अच्छा मैंने कवर करके रखते थे और न्यू की न्यू टेक्स्ट बुक्स होती थी तो हम किसी और को देते थे और मैं उनसे ये कहता था कि भाई पैसे मत दिया कर वो किसी और को आप दे देना तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा एक क्रम तो बड़ा अच्छा लगता था हमें भी और सामने वाला भी खुश हो जाता था और ये चीज़ें चलती रहीं लेकिन आपने से ही कहा कि जब बाई बहन थे तो आपस में प्यार भी था वो बुक्स एक्सचेंज करते थे सब कुछ होता था लेकिन जैसे ही नाइन्टीज़ के बाद एक बच्चे का चलन शुरू हुआ तो फिर वो चीज़ें भी कम हो गई और अभी तो शायद टेक्स बुक्स का भी इतना जो है आ, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज वाली बात या पुराने किताब लेने की बात सामने नहीं आती है लेकिन फिर भी आ, ये चीज़ें हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग पहुंच रहे हैं तो डॉक्टर ईश्वरलाल जी से बातें हो रही हैं और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका रेडियो मधुबन 107.8 जीरो पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम सुन का सुनते रहो मुस्कराते रहो का मंदिर है ये भगवान का घर है इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे धन भी है निर्धन भी है इंसान मुहब उसे दे दे उसे दे दे जिस दर पे सभी एक है बंदे ये बोदर इन साफ का मंदिर गवान का घर है कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ईश्वरलाल लाल भाई जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं बड़ी गंभीर चर्चा को बहुत ही सरलता से वो बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर आई अब आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं तो मैं चाहूँगा कि जिद्दी बच्चों को कैसे हम लोग संस्कृत करें और उन्हें कैसे कंट्रोल करें इस विषय पर हम लोग चाहेंगे कि आप आखिरी में कुछ ख़ास बातें हमें ज़रूर शेयर कीजिए जी डॉक्टर ईश्वरलाल भाई बच्चा कई बार फिर अपने ही माँ का या अपने ही पिता का सम्मान नहीं करता है कई बार तो हम ये देखते हैं कि पिता के बारे में खास करके एक जो श्रद्धा भाव निर्माण होना चाहिए तो बच्चे का जो बाप होता है उसका बाप उसको तू करके पुकारता है बच्चों के सामने तू तड़ाक करके बात करता है जिसके कारण उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है तो बच्चा भी जो है ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि मेरे बाप की तो कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ मेरी माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ इस प्रकार से आ जाता है और हम अपने ही शब्दों के द्वारा अपने ही बच्चों को बता रहे हैं कि इन लोगों की इज्जत नहीं करनी है जिसके दूरगामी परिणाम बहुत भयंकर होते हैं तो इसी के लिए बच्चे के सामने एटलीस्ट उसके माता पिता जो है बच्चे के माता पिता उनकी हमने इज्जत करनी चाहिए उनके सामने इज्जत से पेश आना चाहिए तो बच्चे जो है वो उतना ज्यादा खराब तरीके से बिहेवियर नहीं करेंगे कई बार हम ये भी देखते हैं के माता पिता जब अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से मित्रों से या बिज़नेस में कोई कलीग्स होंगे तो बहुत रफ़ लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं कई बार गाली गलोज का प्रयत्न प्रयोग करते हैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं तो ये सब कुछ बच्चे में रिफ़्लेक्ट हो जाता है और बच्चे जो है उनका माइंड इन ऐसी चीज़ों को पकड़ लेता है तो इसके लिए ख़ास करके अगल बगल में आजू बाजू में हमारे बच्चे अगर होते हैं तो उनके सामने ऐसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए दूसरा ऐसे होता है कि बच्चे को जब हम कुछ चीज़ समझा रहे हैं कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो उसके ऊपर चिल्लाइए मत अगर आप चिल्लाएंगे तो बच्चा तेज़ दुगुना आपके ऊपर चिल्लाएगा बच्चे को अगर आप तेज़ आवाज में बात करना सिखा देते हैं तो उसका परिणाम यह हो जाएगा कि बच्चा आपसे हमेशा तेज़ आवाज़ में बात करेगा अब दूसरा कारण ये हो जाता है इसके बीच में कि जब हमारे बच्चे स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल में तो 500 बच्चे हैं अब क्या हो जाता है अब ये बच्चा चिल्ला करके स्कूल में बात करेगा तो उसको तो डांट मिलेगी अब बच्चा बड़ा नाराज़ हो जाता है टीचर के प्रति नाराज हो जाता है कई बार जैसे कि ये हमने फैमिलीज़ के बारे में बताया उसी प्रकार से कई बार माता पिता बच्चों के सामने उसके टीचर्स को डांटेंगे उसके प्रिंसिपल को डांटेंगे क्यों क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं क्यों क्योंकि क्यों, हम इतना फ़ीस देते हैं लाख रुपया महीने का फ़ीस देते हैं या पचास हज़ार रुपया फीस देते हैं तो मैं आपका सेठ हूं और आप मेरे क्लाइंट है उस प्रकार से ट्रीटमेंट देते टीचर्स को या प्रिंसिपल को तो बच्चे के सामने जब ऐसी चीज़ें हो जाती है तो क्या होता है कि बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं बोलते यार ये टीचर मेरा बाप तो सुपरमैन है यह टीचर को भी पढ़ा ये जलील करके रख देता है तो श्रद्धा स्थान जो होते हैं बच्चों के वो उसी प्रकार से पारंपरिक तरीके से जतन करना ये माता पिता का कर्तव्य है और ये श्रद्धा स्थान ही अगर नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए मेरी बात का बाप के प्रति और मां के प्रति भी उसको श्रद्धा नहीं रहेगी और उसकी श्रद्धा केवल एक ही रहेगी उसका अपना खुद का स्वार्थ और ऐसा अगर खुद का स्वार्थ रहेगा तो परिणाम इसका यह हो जाता है कि बच्चा आपका वैसे भी अकेला है और भी ज़्यादा समाज से वो कटाकटा -कटा और अकेला रहने का शुरू हो जाएगा तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी सत्रह अठारह साल के या पंद्रह सोलह वर्ष के जो बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं उनको भी हैंडल करते वक्त हमें शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है उनसे डरना नहीं है लेकिन इतना सब कुछ करते हुए मैं तो ये भी देखता हूँ डेढ़ साल का बच्चा दो साल का बच्चा अरे बापरे पूरे घर को सर के ऊपर ले लेता है पूरे घर का बादशाह बनता है और सब लोग उसके गुलाम हो गए सब लोग उसकी जी हजूरी करने में लग गए ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर हम थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगे बच्चा जो बोलता है उसी के प्रकार से सब कुछ करना ये भी ज़रूरी नहीं तभी हम सही ढंग से संस्कार दे पाएंगे अदरवाइज हमने ऐसे परिवारों को देखा है कि सब लोग जो है वो बच्चे के सामने हाथ बांध करके खड़े हो जाता है हुकुम मेरे आका ऐसा बोलने के लिए ये भी नहीं होना चाहिए परिवार में कोई मेहमान अगर आ जाता तो बच्चा अपना रिमोट कंट्रोल देगा नहीं और वो टीवी देख रहा है और सब लोग को वो बताया जाएगा नहीं नहीं नहीं ये नहीं तो बहुत चिल्लाता है बहुत हंगामा करता है हमने ही चढ़ा दिया बच्चे को चने के झाड़ पे तो बस बच्चा क्या करेगा और भी ज़्यादा तूफानी मजा देता है तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता बनना ये एक आर्ट है एक जिम्मेदारी पूर्वक आर्ट है इस आर्ट को हमें निभाना पड़ेगा ये आर्ट सीखना बेहद ज़रूरी है हमारे 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी पूर्वक हम व्यवहार करेंगे उनके साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार ज़रूर करेंगे लेकिन हद से ज़्यादा हम उनके मित्र नहीं बनेंगे कि अपना ही हमने इंसर्ट करके रख दिया यानी कि फ़ॉर एग्जांपल कुछ ऐसे माता पिता होते हैं अरे बापरे मैं देखता हूँ क्योंकि उनको मित्र बनना है लड़की का या लड़के का तो लड़के को पचासों बार पूछा जाएगा ऐह अभी दसवीं में है कोई गर्ल तेरी है कि नहीं ए तू अभी नब्वी में है तेरे कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं ये फालतूगिरी है ऐसा नहीं करना है फालतू के वीडियोस दिखाने का काम माता पिता ही करेंगे ये देखो पोर्नोग्राफिक वीडियो अरे ये क्या बकवास है कहने का तात्पर्य हो जाता है दिस इज नॉट पेरेंटिंग ये आप अपने बच्चों को बिगाड़ के रख देंगे कई बार ये होता है कि बच्चों के सामने पिता खास करके जो होते हैं सिगरेट पिएँगे गुटखा खाएंगे दारू पीने के लिए बैठ जाएंगे तो ये अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे जो है वो भी समझ जाते हैं कि ये लोग स्वार्थी है और खुद भी स्वार्थी बनने का प्रयास शुरू कर देते हैं और उनकी जिद जो है ये आसमान छूने लगती है जिसको पूरा करना करीब करीब असंभव हो जाता है और ऐसे ही परिवार में जब आगे चलकर के हम देखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं ये समस्याओं का अगर हमें सामना नहीं करना है तो आज ही सावधान हो जाना है बहुत सुंदर विषय ये आज हमने चर्चा के लिए लिया हुआ था आप लोग भी अपना अपना मत मंतव्य ज़रूर दे दीजिए आप भी ज़रूर बता दीजिए मधुबन की टीम को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर सब्जेक्ट उन्होंने लिया रमेश भाई जी के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ उनके टीम के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ बहुत अच्छा सुंदर विषय यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए मुझको मौका दिया धन्यवाद थैंक्स ओ लॉट डॉक्टर ईश्वरलाल जोशी भाई बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर आपने बातें जो है इस अपने चर्चे में आपने किया और पेरेंटिंग का सही अर्थ क्या है और बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए बच्चों को क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए दोस्ती रखता है कितना रखना है कितना नहीं रखना ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है पाश्चात का थोड़ा प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी भारतीय निजी संस्कृति को भूल जाएं और संस्कारों को पूरी तरह से भूल जाए ऐसा ना करें और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ भले मैत्री दोस्ती का रिश्ता बनाएं लेकिन इतना भी ना हो कि फिर वो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाए और जब डांट की बात आती है तो बड़ों को भी अपने बहुओं को बच्चों के बीच में ना डांटे ताकि वो बच्चे उसके ऊपर फिर उनका असर अलग होता है वो अपने माता पिता की सुनेंगे नहीं है तो यहाँ पर हमें हर चीज़ को जो है एक कंट्रोल वे में करना चाहिए और सब कुछ सम्मानित रूप से अगर हम लोग देखें और सबको प्यार से बात करे सबके साथ तो शायद ये चीज़ें धीरे धीरे संवर जाएगी और हम सभी लोगों को मिल काम करना होगा तब चीज़ें आसान होंगी और बच्चों के सामने ख़ास करके आ, कोई भी ऐसी ऊंची आवाज़ या डाँट दपटी वाली होनी नहीं चाहिए जिससे बच्चों का संस्कार बिगड़ना चाहे और जहाँ तक ज़िद्दी की बात है वो चीज़ें हम लोग जो हैं फटाफट जो बच्चों को दे देते हैं तो वो भी बड़ी मुश्किल कर देती हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से बताया है तो हमें थोड़ा सोच समझ कर इन चीज़ों को डील करना चाहिए शुरुआत से ही बच्चों को अगर बचपन में ही हमने सब कुछ देना शुरू कर दिया हम सोचते ये बच्चा है उसको क्या मालूम और बाद में सुधर जाएगा ऐसे समझते बड़े होने के बाद अच्छा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो चीज़ें आपने प्रैक्टिकल सुना भी तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए और आशा करूँगा कि आप अपने बच्चों को अपने संस्कारों को कैसे बना के रखेंगे आज के इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा होगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर बताइएगा तो चलिए आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर से डॉक्टर ईश्वरलाल भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो नहीं। नहीं। साथ अपने साथ है डरने की क्या बात है ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है ईश्वर अपने साथ हैं डरने की क्या बात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ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 से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु स्वात है फिर का ही है, है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ हैं ईश्वर अपने साथ हैं डरने की क्या बात है कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते सामने वो दिन रात है प्यार की बरसात है सदा सफलता साथ हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ हैं ईश्वर अपने साथ है डरने की क्या बात है ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है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 ईश्वर अपने साथ है करने की क्या बात है